वह अमारे दो हाथ हैं और हम अपने इन हाथों से बहुत ची रहाएं करते हैं जैसे ताली बजना बना दो सिरकरताना नमस्ति आदि और वह सुनें और इन कष्जा उ 돼 करें और हा, हमारे वारा सुनें रिमकी उंघ्जा भी तो है तो आये सुने कारक्रम हाथ Ha tamare ha tamare ha tamare do ha tumare ha tumare ha tumare do ha zara do ha dikhao ha ऊंचा ऊंचा करके हाथ दिखाओ हाथ हमारे हाथ हमारे हाथ हमारे दो हाथ तुम्हारे हाथ तुम्हारे हाथ तुम्हारे दो हाथ ज़रा दो हाथ दिखाओ हाथ उठाओ ऊंचा ऊंचा करके हाथ दिखाओ हाथ दिखाओ के हमारे दो हाथ तुम्हारे हाथ तुम्हारे हाथ तुम्हारे दो अपना हाथ अपना हाथ लाओ अपना हाथ दो अपना हाथ हमारे हाथ में दो हाथ आगे बढ़ाओ यह तुम्हारा हाथ है इसे आगे बढ़ाओ मेरे हाथ में अपना हाथ दो हमारे हाथ से अपना हाथ मिलाओ तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में है हाथ से हाथ हाँच मिल गया हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ अपना हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ अपना हाथ बढ़ाओ tumne haath badhaya humne haath badhaya tumne haath badhaya humne haath badhaya haath milaya haath milaya humne haath milaya haath milaya haath अपना हाथ दिखाओ, अपना हाथ लाओ, अपना हात दो, अपना हाथ हमारे हाथ में दो, हाथ आगे बढाओ, बढाओना हाथ. ये तुम्हारा हाथ है. ये व此 हआदा है.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 मिल गया हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ अपना हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ अपना हाथ बढ़ाओ तुमने हाथ हाथ मिलाया, हमने हाथ मिलाया अच्छा बताओ, हमने क्या किया हमने हाथ मिलाया है ना तुम्हारा एक हाथ, मेरा एक हाथ तोनों के हाथ आगे बड़े आपस में हाथ से हाथ मिल गए जोड़ो हाथ ऊपर उठाओ दोनों हाथ ऊपर उठाओ दो नमस्ते नमस्ते नमस्ते हां हां एक हाथ जोड़ो दूसरा हाथ जोड़ो दोनों हाथ जुड़े इसी कहते हैं हाथ जोड़ना हाथ जोड़ना यानी नमस्ते हां हां नमस्ते करो अपने दोनों हाथ जोड़ो मुस्कुराकर हाथ जोड़ो हंसकर नमस्ते करो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो अपने दोनों हाथ जोड़ो अपने दोनों हाथ जोड़ो हाथ उठाओ उठावो अपने दोनों हाथ उठावो अपने दोनों हाथ उठावो रीता गीता नीता पंकज रीता गीता नीता पंकज आओ आओ अपने हाथ उठावो आओ आओ अपने हाथ उठावो Rita, tum bhi haat uthau. Pankaj, tum bhi haat uthau. Nita, Gita, haat uthau. Tuno haat uthau. Rohit, पंकज नीरज हाथ उठाओ तुम दायां हाथ बायां हाथ दोनों हाथ उठाओ तुम एक हाथ ऊपर उठाओ दूसरा हाथ भी वाह дая बाया दोनों हाथ ऊपर उठाओ और अब हाथ जोड़कर करो नमस्ते करो नमस्ते करो नमस्ते हाथ जोड़कर हंसते हंसते करो नमस्ते करो नमस्ते करो नमस्ते करो नमके। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते हां ऐसे ऐसे हंस-हंस कर हां ऐसे ऐसे हंस-हंस कर रोज नमस्ते करना हंस कर हाथ जोड़कर करो नमस्ते ऐसे Eh sí? Eh sí! Tu tu? अपना हाथ दिखाओ अपना हाथ ये तुम्हारा हाथ है इसे आगे बढ़ाओ आओ पास जरा आओ लाओ अपना हाथ दिखाओ आओ पास जरा आओ लाओ अपना हाथ दिखाओ आओ देखें हाथ तुम्हारा Ao, d'eckhe, hath t'umhara P'yara, p'yara, p'yara, p'yara Haath d'eckhau, haath d'eckhau Ao, ao, hath zara, ab hum d'eckhau Ao, ao, hath zara, ab hum d'eckhau Talip, ajao ja, Apené hi haatho se bajeau. Taali bajeau. Tu, Tien, Zara, Zor se. Aor zor se. Tali, zor se bajao. Ha ha. Aya na maza. Phrase bajao tali. Tali bajao. Aor zor se. Ohho! Rita, Geeta, Nita Ayo! Rohit, Mohit, Gao, Gao! Rita, Geeta, Neeta, Ayo! Rohit, Mohit, Gao, Gao! سھ بجا او تعلی زور زور سے بجی تعلی او سھ بجا او تعلی زور زور سے بجی تعلی ہھ اگر ہیں دونو خالی ہھ اگر ہیں خالی خالی ہ اگر ہیں دونو خالی ہت اگر ہیں दोनों हाथ बजाओ ताली दोनों हाथ बजाओ ताली जोर-जोर से बजती ताली जोर-जोर से बजती ताली नी तारिता गीता मीता नी तारिता गीता मीता चलो बजाओ ताली मिलकर चलो बजाओ ताली मिलकर रोहित मोहित नीरज पंकज रोहित मोहित नीरज पंकज चलो बजाओ ताली मिलकर चलो बजाओ ताली मिलकर मिलकर ताली सभी बजाना Mil-kar-ta-ali-sabhi-baja-na Ga-o-mil-kar-ga-na-ga-na Ga-o-mil-kar-ga-na-ga-na Ta-ali-baja-na-ga-o-ga-na ta ali baja na jhoom jhoom kar ga na Jhoom-jhoom-kar-ga-na-ga-na a o zor zor se baj ti आओ साथ बजाओ ताली जोर-जोर से बजती ताली आ हा कितना मजा आया ताली बजाओ ताली एक हाथ से नहीं बजेगी ताली दोनों हाथों से बजती है हा हा ताली बजाओ ताली बजाओ हमें अपना हाथ दिखाओ हां अपना हाथ हमारे पास लाओ तुम्हारे हाथ में क्या है हां अरे हाथ में पांच उंगलियां हैं एक हाथ में पांच उंगलियां सब के हाथ में पांच उंगलियां हैं मेरे हाथ में भी गिनो तो अपनी उंगलियां 1 2 3 4 फट छोटी बड़ी मिलाकर कितनी उंगलियां हैं हाथ में ए दो तीन चार फ पांच उंगलियां एक हाथ में पांच उंगलियां एक हाथ में आओ मिलकर उंगलियों को गिनें 1 2 3 4 5 पांच उंगलियां एक हाथ में पांच उंगलियां एक हाथ में एक दो तीन चार पांच पांच उंगलियां दूसरे हाथ में पांच उंगलियां दूसरे हाथ में एक दो तीन चार पांच गिनो गिनो फिर गिनो जरा तुम गिनो गिनो फिर गिनो जरा तुम करो जरा तुम जांच 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उंगलियां एक हाथ में पांच उंगलियां एक हाथ में पांच उंगलियां गिनो गिनो पांच उंगलियां गिनो गिनो एक दो तीन चार पांच देखो परखो गिनो गिनो तुम देखो परखो गिनो गिनो तुम से ताली बजती है हाथों से बजती चुटकी चटक चुटकियां चटक चुटकियां चटक चुटकियां चटक चुटकियां चुटकी जरा बजाओ चुटकी बजी चुटकी बजी चलो बजाएं चुटकियां नीता नीता रीता गीता नीता नीता चुटकी जरा बजाओ रोहित मोहित नीरज पंकज रोहित मोहित नीरज पंकज चुटकी जरा बजाओ बजती चुटकी बजती ताली हाथ बजाते हैं हा, हा हाथ बजाते हाथ ही बजते हाथ बजाते हाथ ही बजते हाथ हो गए हैं बजा के हाथ हैं हाथ से ही तो खाना खाते खाना खाकर धूती हाथ फिर हाथ पहुंचकर कर दे साफ हाथ हमारे हा तुम्हा हाथ हमारे हा तुम्हारे हाथ सभी के 2 2 2 हाथ सभी के 2 2 2 हाथ हमारे बड़े काम के बड़े काम के बड़े काम के हा, हा, हा। हाथ सही खाना खाते खाना खाते गोप गोप गोप हाथ से ही खाना खाते खाना खाते गोप गोप गोप हाथों खाते खाना खाना खाया करते सब से ही खाते खाना खाना करते सब खाना खाते हाथों से हाथों से खाते खाना सब खाना खाते हाथों से हाथों से खाते खाना हाथ हुए गंदे तो झटपट हाथों को धो आओ ना हाथ हुए गंदे तो झटपट हाथों को धो आओ ना हाथों से ही नल को खोलो खोलो नल टप टप टप हाथों से ही नल को खोलो खोलो नल टप टप टप गंदे हाथ हो गए जब खाना खाया गप कप कप गंदे हाथ हो गए जब खाना खाया गप कप कप हाथों की उंगलियां देखो उंगलियों पर है नाखून पांच उंगलियां पांचों पर ही लगे हुए हैं हां नाखून हाथों की ये उंगलियां देखो उंगलियों पर है नाखून पांच उंगलियों पांचों पर ही लगे हुए हैं नाखून हाथों की ये उंगलियां देखो उंगलियों पर हैं नाखून पांच उंगलियों पांचों पर ही लगे हुए हैं नाखून हाथ ज़रा धोना हां झटपट नाखूनों को धो डालो धो लो हाथ हाथ धो लिए चलो इन्हें तुम पोंछ डालो हाथ ज़रा धोना हां झटपट नाखूनों को धो डालो धो लो हाथ हाथ धो लिए चलो इन्हें अब पोंछ डालो पोंछो पोंछो हाथ उंगलियां पोंछो हाथ जरा पोंछो पोंछो पोंछो हाथ उंगलियां पोंछो हाथ जरा पोंछो देखो कितने साफ हो गए हाथ भले भाती पोंछो देखो कितने साफ हो गए हाथ भले भाती पोंछो आशा है बच्चों ने ये सभी क्रियाएं ध्यान से सीखें ये सीखें ये सीखें ये सीखें